श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकथाने ऊन विश् पर छेद राखाल शशि महोदय नरेन्द्र राजेन्द्र वैद्यच काशीपुरद्यान राखाशिमाहोदया संध्या उद्यान मगे पादचारण कुरु श्रीरामकृष्ण पीड़िता उद्यान चिकित्सा कगता स उपरी द्वितलस्थ प्रकोष्ठे अस्त भक्ता तेवा कुर अद गुर एप्रिल्मासों दिवस षीतुतरअाद शमें ख्रीष्टवर्षे गुड फ्राइडे दिवस पूर्व दिन मास्टर्मोदय तू गुणातीत बालक शशिराखालो श्री प्रभु वजती तस्वस्थ राखाला तुंग स्तंभ इव तत्र तशी आशीन सर्वा वार्ता लक्य द्रुम शक्य किन्तु कॉपी गंत न कोपी समी मास्टर महोदय अत्र भाव वजती एकात्कार भविमर्ष न तो निरस का शीघ्र दीप्यते शशि बुद्धि कति चारे वदन आसी यहार प्राप्ति सा यहाकृंतीसक उप प्रशासकर्मती व्यवहारजीवती बुद्धि चिपिटक सेचनी बुद्धि तया बुद्धिया सजलन दघ्नाव निपीटक कवल एव निर्जल दधी इव उत्कृष्ट दधीना एव निर्जल दधी इव उत्कृष्ट दधी मटर्महदय अह कृश वच शशि काली तपस्वी श्री प्रभु अवदत किं सैद आनंदीलाम तो आनंद अस्त सहो असभा नृत्य गायखाला त्र भाव अवद तत्क्रह्मानंद विषयानंद अन्न जिवा विषयानंद आदा वर्तंटे विषयाशक्तिशेष न अपैति चेत ब्रह्मानंदो न स्फुरती एक्यकंद्रियसुख सुखानंद अ प्राप्त्या द्वयं करा प्राप्त आनंद है एक कदा सामता ऋषि एक ब्र्मानंद निषेवणत मटर्महोय काली तपस्वी इन बुद्धदेव चिंत पार विषयक आलापंक कौती राखाला तमीपे अभी बुद्धदेव उत्थय स्म परमहंसदेव अवदत बुद्धदेव अवता सह की तुनीय महत्कोटे महावाड़ी कालिप्रसाद अवदत्तिपा तक ईश्वरानंद तथा तू विषयानंदो महोदय अत भाई किम अवदत राखल अतार भावत तत्कोत्दन शक्ति तथा ईश्वरलाभशक्ति किन्ना श्रीरामकृष्ण सभक्त कामनी कांचने महा आवस्कर है उद्यान सेलस्थे विशाल प्रकोष्ठे प्रभु श्रीरामकृष्ण सभक्त उपविष्ट अस्त शरीरम उत्तरो अस्वस्थ अद्यों महेन्द्र सर्कार तथा वैद्यो राजेन्द्रदत्तौ द्रष्टुम आगत यदि चिकित्सा कोप्पी उपकार सैन प्रकोष्ठे नरेन्द्रखाल सुरेंद्र मास्टर महोदय भवनाथ तथा अने अने भक्ता सी उद्याकपल्या भद्रजना पारक्रम्य मूल्य देती षि पंचष्ठि रूप्य बालकभक्ताए उद्यास ते रात्रिंदिव श्री प्रभोसेवा कुरीभक्ता सर्वदा आग्छति अतरा अंतरा च रात्र अहर्निशो शिशे मिशा शिशे विषा अस्त परे कर्मण बद्ध किंचितिदी कर्म करीय सेवा कर्म न शक्ति उद्यान व्यं निवोम ये याद सामस््री प्रभो सेवा अद सुंद्र निर्वह त उद्यानपरक्रहणस्थ से सीपत्र प्रस्तुत एकचको ब्राह्मण अप्रैका दासी स्त श्रीरामकृष्ण वैद्यसर्क श्री व्यवती वैद्य दैन अत्यंत दैद्य भक्ता प्रदर्शन एंदा सन्नद्धा उद्यान सेयम वोढ़ुम योपी क्लेशो न जाए थ्रीरामकृष्ण पश्यनमेक्षण नरेन्द्रम प्रति ब्रूहि भो श्री प्रभु नरेन्द्र उत्तरदा आदिशत नरेन्द्र तुष्णिवे वैद्य पुनरालपति वैद्य कांचनमेक्षन कामनेपेक्षित राजेन्द्रवैद्य भार्पाक वैद्यसर्क श्री प्रभु प्रति अभी दृष्टि श्रीरामकृष्ण ईसद हसन महान अवस्कर वैद्य चे वैद्यसर्वस्करों ने परम हंसा श्रीरामकृष्ण स्त्रीलोक गात्रस्पर्शनावस्थता अस्वस्थता जायते यशो तंझनाए थ्रृंगिमत् कंटक जाता है वैद्य तो विश्वासोर नव कथम निर्वाह सैरामकृष्ण्यकस्ते क्रीयते चेत कर वक्रता जायत निश्वासो रुद्धो भवति रुद्ध्यकेण यदि कोप विद्या संसारम करोति संसार कौती ईश्वरसेवा साधुभक्तवा कुर त्र नोषा स्त्रीजनम आदाय मायिक संसार निर्वाह तत्व विस्मरति या जगन्माता सवेतन माईकूप स्त्रीजनूपीत पायान अनुभते अभवते इत्ति पुनः माया संसारे ष्ठा सा न वर्त सर्वा स्त्रो यते बोधे, बोधे सती विद्या संसारोंवोढ़ु शक्य ईश्वर साक्षात्कार ऋते स्त्री जन किस न अवगम्य होम्यो प्याथ भेजज सवना श्री प्रभु कथन दिना कथित स्वस्था अस्त राजेन्द्र आरोग्यं आवत हॉमिओप्याथ मन वैद्यवृत्ति कर्तव्या तब जीवित वा की फल सम हाष्यम नरेन्द्र किमें न चर्म चर्म सदृश यमकृत्तिवर्तयति स वदमद वद उत्कृष्ट वस्तु एक जगति नान्य कि अस्त समी हाष्यम कियका परं वैद्या राम श्रीरामकृष्ण कथम कामनी कांचन त्याग श्रीरा श्री प्रभु मटर्मोदय सह आलपति कामिणी स्वावस्था वर्णय श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति कांचन विनाहो न मम तो का वस्थाई न जानती महिला गात्रे हस्तस्पर्शा हस्तावश झंझनायते जन यदि पिजन धया समीप ग आलि प्रवर्ते मध्ये एक अंतराल वर्त तदंतराल पाथ गं सामर्थ्यमस्त प्रकोष्ठ एकाक उप अस्त समय यदि का महिला आग्छति तरी पुरा बाल कावस्था भाष्य अभी सा महिला मातेत बोधो भविष्य मटर्मोद निर्वाग भूत प्रभो सैया सीपत उपावश्य सकलालाप शुणी सय्या कंचित दूरे भवनाथन सह नरेन्द्र आलपतिवाह वृत्थ चेष्टा कौती काशीपुरद्याभो द्रष्टुम आगं न शक्न प्रभु भवनाथस्य कृते अत्यंत उद्वनों वर्त यनाथ संसारे पति भवनाथो वयसात्रर्षदेशीय चततिवर्षदेशीयो वह सैरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति असौ तस्में अकसम आधस्व नरेन्द्र भवनाथ श्री प्रभु प्रति दृष्टिक्षेप्वा किंचित हम प्रवृत प्रभु इंगितेन पुनः वजती अतिशय वीरपुर भाव्यं अवगुठन दत्वा क्रंदना विस्मर शिंगान शिहानं रोजनात, चवयतिया रोजनाथ नरेन्द्रभवनाथ मटर महोदयाना हाष्यम अधीवर मन आध्यस्व यम सह राजते, न तो रमती भारिया सह केवल ईश्वरीपीष्य कियकानत श्री प्रभु पुनःन भवनाथ बृते अद्र अोक्तनाथ यहापय अहम सम्यक अस््र आगम्य उप उपवेष वैसाखमास भक्ता श्री, संध्या श्री प्रभु संध्याया पर प्रत्यम माल्यम आलीय ग्छति तीन माल्याभुकैकस कंठे धारियद्रो निशम उपविष्ट अस्त प्रभु प्रसन्न सस्मी माल्य दिन प्रादा सुरेन्द्र अभुम प्रणम्य तत्ल मस्तक धृत्वा कंठे धृतवा सर्व तुष्णी उपास्तीभु च पश्यन्ति इदानीं सुरेन्द्रः श्रीप्रभुं प्रणम्य दण्डायमानः अभवत् स प्रस्थानानुमतिं स्वीकरिष्यति गमनसमे भवनार्थम् आहूय अवदत् खस्खस् यवनिकां लम्ब्य महान् आतपः अपतितः श्रीप्रभो उपस्थितप्रकोष्ठो दिवा भागे अत्यन्ततप्तो भवति अतः सुरेन्द्रः खस्खस् यवनिकां प्रस्तूय आनीतवान्